भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है इसके तत्व स्थूल नहीं हैं वे हमारे बौद्धिक जगत के तत्व हैं इस जगत में केवल सूक्ष्म ही तत्व है उनके संबंध में विचार भी सूक्ष्म है अतएव जिसमें जितनी बुद्धि होती है वह उतना सूक्ष्म विचार कर सकता है इसलिए सांख्य के तत्वों के विचार में भेद होना असंभव नहीं हाँ मूल विचार में कोई भी भेद नहीं है सोलहवीं सदी के बाद के विज्ञान भिक्षु ने जो सांख्य सूत्र तथा उसके ऊपर प्रवचन से लिखा है उसमें भी बहुत सी भिन्न बातों का उन्होंने प्रतिपादन किया है विज्ञान भिक्षु वास्तव में वेदांती थे अतः उनका विचार वेदांत मिश्रित है उसे सांख्य मत का सैद्धांतिक ग्रंथ ज्ञानी लोग नहीं मानते फिर भी सांख्य के तत्वों के विचार का यह एक स्वतंत्र रूप है इस प्रकार सांख्य शास्त्र की व्यापकता प्राचीनता तथा महत्व को अनादिकाल से विद्वानों ने माना है उपरियुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि एक समय था जब सांख्य दर्शन का अध्ययन बहुत व्यापक रूप में होता था खेद का विषय है कि आगे उसके रहस्य को विद्वान लोग भूल गए प्राचीन परंपरा नष्ट हो गई और विद्वानों ने सांख्य भूमि को भी न्याय वैशे भूमि के समान ही स्थूल जगत के तत्वों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र मान लिया और उसी प्रकार इसके तत्वों की भी व्याख्या करने लगे जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट होगा इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गए हैं ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र विचार की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ लड़ते झगड़ते रहने के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गई न्याय शास्त्र के तार्किक रूप ने विद्वानों को अंतरदृष्टि से दूर हटा दिया अतएव बाह्य जगत के तत्वों के स्थूल विचार में ही वे सब लग गए इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्ध के पश्चात भारतवर्ष में बहुत ऊंचे विचार के विद्वान हुए और उन्होंने निदर्शनों के ऊपर बहुत विचार किया इनकी विद्वत्ता पांडित्य पूर्ण थी परंतु बहिर्मुखी थी जहाँ तक दार्शनिक विचार बाह्य जगत से विशेष संबंध रखता है वहाँ तक तो इनके पांडित्य ने दर्शन शास्त्र में चमत्कार पूर्ण विचारों को दिखाया किंतु जहाँ से उस विचार का क्षेत्र एक प्रकार से अलौकिक जगत में प्रवेश करता है वहाँ इनका पांडित्य बहुत सफल नहीं है वहाँ तो ज्ञानियों के अंतर्दृष्टि होने से ही सफलता मिलती है यह कहना ठीक नहीं है कि इन विद्वानों में अंतरदृष्टि वाले लोग हुए ही नहीं हुए तो अवश्य किंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और फिर भी अधिकांश लोगों ने संभव है व्यक्तिगत रूप में अपने लिए ही अपने ज्ञान का उपयोग किया हो यही कारण है कि आधुनिक काल में सांख्य शास्त्र के तत्वों के वास्तविक स्वरूप को परिचय अंधकार में पड़ा हुआ है